प्रथम मंत्र का विचार कर रहे थे ईशावास्य जगत्यांग जगत जगत्या तेन त्यक्तेन नुंजिथा माँ गृध कश्य से इसमें जिनके पास नया पुस्तक है अभी हम लोग अष्टम पृष्ठा में पाठ चलते हैं सप्तम पृष्ठा में भाष्य में प्रथम पंक्ति देखिये नया पुस्तक वाले पृष्ठ संख्या सात सेवन उसका भाष्य में प्रथम पंक्ति में प्रत्येगात्म तमया लिखा गया है वो प्रत्येगात्म तया करना है भाष्य प्रथम पंक्ति में है प्रत्येगात्म तया सुधार कर लेना है अच्छा हम लोग देख रहे थे पाठ कि यहाँ भगवान भाष्यकार कह रहे हैं सकृत श्रवण मात्रे अर्थात एक बार मंत्र का श्रवण करने से अगर ज्ञान नहीं होता हमको पुनः पुनः श्रवण में प्रवृत्त होना पड़ेगा अर्थात दीर्घकाल तक ये श्रवण करते रहना होगा उसके लिए दृष्टांत दे दिए जैसे चंदन काष्ठ अगर वो जल में पड़ा रहा बहुत दिन तक तब उसका जो स्वाभाविक सुगंध है वो नहीं आता है बरम उसे दुर्गंध आने लगता है, है वो काष्ठों को जब हम उठा करके फिर घर्षण करने लगते हैं घिसते हैं तब चंदन का जो स्वाभाविक सुगंध है वो आने लगता है और वो दुर्गंध फिर और उसका अनुभव नहीं होता है इसी प्रकार की एक बार अगर श्रवण करने से नहीं हुआ तो क्यों कहते हैं कि हमारा ये जो आत्मतत्व तो अभी पानी में ऐसा गिर करके अर्थात संसार रूपों जल में गिर करके उसमें दुर्गंध आने लगा दुर्गंध अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख ये सब दुर्गंध है ये सब आने लगा है जब हम बार बार विचार करते हैं तो ये सब उपाधि हट जाने से हमारा जो स्वाभाविक स्वरूप है शुद्धम अपाप विधरीरम ये सब प्रकट हो जाता है टीका में देखेंगे यथेति प्रती के आगे चंदना गर्भादेर उदकादि संबंधात आर्द्री भावादि न जातम यद दौर्गन्ध्यम औपाधिकम मिथ्या तद्यारत्स्वरूप तद निघर्षण अभिव्यक्न स्वाभाविक गंधेन आच्छाद तद्व विचारादे स्वरूपसद्भा मिथ्याबुद्धेबाधक इत्याह चंदन अगर इत्यादि उदकादि उदकादा अगर ये जल में पड़ा रहा तो उसमें आर्द्री भाव गीला हो जाता है आर्द्री भावादी न जाता गीला हो जाने से उसे यद् जो दुर्गंध आने लगता है ये औपाधिकम औपाधिकम अर्थात उपाधेर आगतम उपाधि के साथ संबंध होने से ये दुर्गंध आ गया तो ये चंदन कष्ट इसके लिए दुर्गंध आने में उपाधि कौन हुआ जल जल अर्थात जल जन्य जो आर्द्री भाव हो गया उसे ये दुर्गंध आया और ये दुर्गंध कहते हैं कि वो चंदन का ये दुर्गंध मिथ्या है मिथ्या अर्थात तो वो उसका स्वाभाविक स्वरूप नहीं है और ये जो दुर्गंध तद यथा तत्स्वरूप निघर्षण न तत्स्वरूप अर्थात चंदन काष्ठ का स्वरूप चंदन काष्ठ को अगर हम घर्षण करेंगे घिसेंगे तो अभिव्यक्त न स्वाभाविक जो चंदन का स्वाभाविक गंध है वो अभिव्यक्त तो हो जाएगा अभिव्यक्त तो हो जाएगा प्रकट हो जाएगा तो ये जो प्रकट हो गया चंदन का स्वाभाविक गंध इसके द्वारा चंदन में जो दुर्गंध आ रहा था वो अब अच्छादन हो जाएगा अर्थात तो उसका और प्रती नहीं होगी वो दुर्गंध आपको पता नहीं चलेगा चंदन का स्वाभाविक सुगंध आने लगा तदव चंदन दृष्टांत हो गया अभी उसी प्रकार विचार विचारादे पंचम विचार से स्वरूप सदभावत जो हमारा वास्तव स्वरूप है ये निष्क्रिय ब्रह्म रूपता हमारा वास्तव स्वरूप है ये विचार से सद्भाव सदभावत अर्थात आविर्भाव हम है वास्तविक शुद्ध अपाविद्ध अवशरीर किंतु उपाधि के साथ अनादिकाल से संबंध हो करके ये दुर्गंध युक्त हो गया हमारा स्वरूप अभी वास्तव स्वरूप आविर्भाव हो जाएगा स्वरूप सदभाव सद्भाव अर्थात स्वरूप सद्भावा तो सर्वदा है किंतु तो आविर्भाव हो जाएगा होने से मिथ्या बुद्धिर् बाधकत्व मिथ्या बुद्धि जो स्वरूप में आत्मा में जो कल्पित तो हो गया कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख इत्यादि सुखित्व तो दुखित्व तो मिथ्या बुद्धि ये मिथ्या बुद्धि का बाधक हो जाएगा जो हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो ये का बाधक हो तो ये सब नाश हो जाएंगे इति संभव भाष्य में तत्मन्यध्यस्तम स्वाभाविक आदि लक्षण जगत द्वैतरूप जगत पृथिव्या जगत्यामिति उपलक्षणार्थवाद नामूपकर्माख्य विकार जात पर त्यक्त सद तद्वत् कहने से जैसे दृष्टांत दिखाए उसी प्रकार के स्वात्मनी स्वात्म आत्मा जो वास्तविक है असंग है निष्क्रिय है उसमें अध्यस्त अध्यस्त शब्द का अर्थ होता है कि आरोपित आरोपित का और सरल अर्थन से जो जहाँ नहीं है वहां वो अनुभव होना इसको कहते हैं अध्यस्त पदार्थ वहाँ नहीं होने पर भी हमारा संस्कार के चलते वहां वो दिखता है जैसे कहते हैं रज्जु में सर्प दिखता है ये सर्प को कहा जाएगा अध्यस्त अर्थात वास्तविक नहीं है किंतु तो दिखता है स्वात्मनी अध्यस्तम स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणम तो ये आत्मा में अध्यस्त होकर के अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब हमको अभी स्वाभाविक अर्थात तो इतना सामान्य लगने लगा हम कर्ता भोक्ता है ये बिल्कुल हमको लगता है हम तो है ही इसमें संदेह हो नहीं होता इतना स्वाभाविक हो गया तो अनाधिकाल से इसके साथ रहते रहते हम व्यवहार करते हैं हम इसको इतना अपना मान लिया हमारा स्वरूप ही है तो आगे कहते हैं कर्तत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणम जगत यही जो कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख यही सब जगत है और वो जगत का स्वरूप द्वैतरूपम द्वैत रूपम अर्थात तो में कुछ अलग हूँ और मेरे से बाकी कुछ ये भिन्न पदार्थ है ये जो द्वैत रूपम जगत्याम जगत्याम का अर्थ पृथिव्याम जगत का अर्थ पृथ्वी कैसे कह दिए तो आगे भाष्यकार करें जगत्याम इतिपलक्षणार्थत्वात जगत कहकर के यहाँ तो जगती अर्थात ये उपलक्षण आगे जगत्याम पृथ्वीयाम हो गया आगे जो जगत जगत्याम जगत मंत्र में है यथकिंच जगत्याम जगत अगर जगत्याम का अर्थ आप पृथ्वीयाम कर दिए आगे जो जगत होगा उसे भी आपको पृथ्वी लेना पड़ेगा इसी प्रकार के अर्थ हो जाएगा तो भगवान भाष्यकार कहते हैं यहाँ जो जगत्याम में वो जगत का अर्थ है आगे जो जगत में जगत ये केवल पृथ्वी को नहीं ले लेना है क्या लेना है जगत्यामित उपलक्षणार्थत्वात सर्पम एवं नाम रूप कर्माख्यम विकार अर्थात सब कुछ ले लेना है अपने छोड़ करके अर्थात अपने कहने से मन शरीर ये सब नहीं है हमारा वास्तव स्वरूप जो है उससे व्यतिरिक्त तो जो भी कुछ है जो भी कुछ है अर्थात जो हमको अनुभव होता है अगर शरीर भी अनुभव होता है ये भी जगत में अगर मन अनुभव होता है मन अनुभव होता है हम कहते हैं हमारा ऐसा विचार चलता है, जो है ये जो विचार है यही ही मन का रूप है तो ये भी हमसे अलग है ये मन भी हमसे अलग है बुद्धि भी हमसे अलग है ये सब जगत का अंतर्भुक्त है अंतर्भूत है ये सब नाम रूप कर्म जिसमें हम एक नाम दे पाएंगे वो जगत हो गया जिसमें रूप है रूप है अर्थात हमारा बुद्धि का ग्राह्य हो गया रूप जैसा कहते हैं इसमें एक रक्त रूप है तो ये रूप केवल यहाँ इतने ही चक्ष ग्राह्य रूप इतना नहीं लेना है रूप का अर्थ होता है कि जो कुछ हमारा ज्ञे पदार्थ सब इसको युष्म कोटी में डाला जाता है अर्थात हमसे भिन्न सारे पदार्थ विकार जातम ये सब विकार हैं और जगत शब्द को उपलक्षण मान करके ये सारे पदार्थों को ग्रहण करना है जिसको हम आगे कहेंगे कि ये सब मिथ्या है जगत्यामिति उपलक्षणार्थत्वात उपलक्षण का लक्षण कहते हैं तद ग्राहकत्व सदि तद तो जगत कहने से पृथ्वी को भी लेना है और पृथ्वी तरह जितना सब लेना है इसलिए कह देते हैं नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम ये सब कुछ परमार्थ सत्यात्म भावना या त्यक्तम परमार्थ सत्य इस प्रकार की जब हम सर्वत्र भावना करेंगे तो नाम रूप कर्म ये सब और कुछ अलग पदार्थ ऐसे भान नहीं होगा जो मंत्र में कहा गया था कि ईश्वर भावना या सब कुछ आच्छादन कर देंगे तो ईश्वर भावना या आच्छादन कर देंगे ये चीज जो कह रहा है अन्यत्र शास्त्र में आएगा लय चिंतन कर लीजिए जो पदार्थ दिखता है उसका लय करके अंतिम में निश्चय कर लेना है ये तो ब्रह्म ही है ये परमात्मा ही है इसी प्रकार के जब सब कुछ परमात्मा रूप हो गया और ये नाम रूप ये पदार्थ ये केवल अध्यस्त निश्चय हो गया तो ये सब त्यक्त तो हो गए त्यक्त तो हो गए अर्थात हमारा उसमें मिथ्यात्व तो बुद्धि निश्चय हो जाना तो ये वेदांत तो शास्त्र नहीं कहेगा कि त्याग हो गया लेकर के आप जैसे हम कहते हैं ना पूजा हो गया अगला दिन ये पुष्प लेकर के कहाँ देना है कहते गंगा जी को अर्पण कर दिया तो इस प्रकार की ये सब त्याग वेदांत तो नहीं कहता है ये कहते हैं कि मिथ्यात्व निश्चय हो जाना है और मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाने से आगे आपका प्रवृत्ति धीरे धीरे घट जाएगा प्रवृति जितना घट जाएगा आप उतना शांत तो हो जाएंगे तो वही सुख स्थिति आपको आ जाएगा इसलिए किसी भी पदार्थ को हमको किसी स्थानांतर करवा देना है इसको लेकर के उधर फेंकना है करना है वो नहीं है जो पदार्थ हमको सत्य लग रहा है हमारा ये अर्थ क्रियाकारित्व तो प्रयोजन सिद्ध कर रहा है ये बुद्धि को हटा लेना है वास्तविक सत्य तो बुद्धि हटने से पहले अर्थ क्रियाकारित्व प्रयोजन सिद्धि ये बुद्धि को हटाना पड़ेगा जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा वो हमारे लिए कभी मिथ्या नहीं हो जाएगा ये बुद्धि हमको पहले से लाना पड़ेगा प्रयोजन सिद्धि हो रहा है ये बुद्धि हटाना पड़ेगा किसी से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ये कभी कभी एक श्लोक गाते हैं ना का चिंता ममजी बने यदि हरे विश्वम भरो गिय अगर परमात्मा सब कुछ भरण करता है अर्थात चलाता है तो फिर हमको क्या चिंता करने का ये आवश्यक है ये सब चिंता करने से हम फिर ये संग्रह परिग्रह इत्यादि में लग जाते हैं आगे तो कहेंगे भगवान वैसे कहना ये सब तो कभी भी नहीं होना है प्राचीन संस्कार अगर कभी हो भी जाता है वो सबसे ये दूर रहना है ये जो हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा इस पदार्थ से वो मिथ्या नहीं होगा अगर जगत का एक अंश भी मिथ्या नहीं हुआ सत्य रह गया तब हमको ये ब्रह्मा का वृत्ति अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान है ये होगा नहीं ये सब अर्थात शास्त्र जैसा कहते हैं हम उसका कुछ अंश को संकोच करके इतना तो चलेगा इस प्रकार की बुद्धि नहीं है अगर हम कहेंगे इतना तो चलेगा परमात्मा भी कहेंगे ठीक है उतने अंश को आप भी रहने दीजिए आपको भी ये पूरा पूरा नहीं होगा तो जैसा शास्त्र कहता है ऐसा ही चलना है तो जब सब कुछ ये परमात्मा भावना से त्यक्त हो जाएगा त्यक्त हो जाएगा अर्थात तो तो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा तीन नंबर टिप्पणी तीन आप लोगों को पुस्तक में त्यक्त के ऊपर जो टिप्पणी दिए है देखिये त्यक्तम सियात बाधितम सधितम सत अर्थात जैसे कहते हैं कि रज्जु में दिखने वाला सर्प जब रज्जु का ज्ञान होता है वो सर्प बाधित हो गया हो सकता है कि रज्जु में अगर ऐसे चित्र किया गया तो आप जब निश्चय हो गया कि ये रज्जु है फिर भी वो सर्प जैसा दिख सकता है दिखने पर भी हमारा बुद्धि अंदर से कहेगा ये सर्प नहीं है इसी को कहते हैं बाधित तो हो जाना तो उसको उठा करके फेंक देना ये बुद्धि नहीं है वो बाधित तो हो गया बाधित तो हो गया अर्थात तो तो सर्प का जो कार्य था हमें भय उत्पन्न करवा देना वो नहीं कर पाएगा इसी प्रकार के संसार बाधित तो हो जाएगा संसार हमें क्या करवा देता था प्रयोजन बुद्धि दिखा करके हमको प्रवृत्त करवा देता था ये सब आगे संसार नहीं कर पाएगा प्रवृत्ति इत्यादि ह्रास हो जाएंगे आपका वासना निश्चित रूप से घट जाएगा ये सब ज्ञान का फल होगा टीका में स्वभावो अनादीर अविद्या भाष्य में दिया ना स्वात्मनी अध्यस्त स्वाभाविकम ये जो स्वाभाविकम शब्द का व्युत्पत्ति टीका कर देते हैं स्वाभाविकम स्वभाव शब्द से आगे ठप होकर के स्वाभाविक बन गया तो स्वभाव शब्द का अर्थ कहते हैं स्वभाव अनादीर अविद्या अविद्या और ये अविद्या कब से है अनादि कहते हैं कि अनादि अविद्या ये हो गया स्वभाव तत्कार्यम पुराना पुस्तक में तत्कार्यम रेप और बिंदी ये दोनों ही नहीं है तत्कार्यम अलग पद है स्वाभाविकम अर्थात स्वभाव का जो कार्य हो जाएगा वो स्वाभाविकम तथा आगत अर्थ में ठक हो जाने से अर्थात अविद्या से ये उत्पन्न होता है इसको कहते हैं स्वाभाविकम स्वाभाविकम क्या है भाष्य में कह दिया था स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणों ये अपने में जो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अनुभव होता है ये स्वाभाविक जैसा लगने लगता है और बृहद भारती कर सूर्य सूराचार्य भगवान कहते हैं आत्मा कर्त रूपन माँ कांक्षी मुक्तता आत्मा अगर वास्तविक कर्ता होगा तब आप मुक्त हो जाएंगे इस प्रकार की माँ कांक्षी आकांक्षा मत करिए क्यों नहीं स्वभाव भावाना ब्यावर्ते दौष्ण्यवत रवे रवि का जो स्वभाव है उष्णता ये कभी भी उसे निवृत्त नहीं होगा क्यों अगर रवि का सूर्य का अगर उष्णता चला जाएगा हम उसको सूर्य नहीं कहेंगे अग्नि का अगर उष्णता नहीं रहेगा हम उसको और अग्नि नहीं कहेंगे जिसका जो स्वभाव है वो उसका स्वरूप नाश होने परियंत रहेगा तभी उसको कहा जाएगा स्वभाव अगर स्वरूप विद्यमान है किन्तु धर्म नहीं रहेगा उसको कहा जाएगा तटस्थ कभी आया था कभी रहा कभी नहीं रहा स्वभाव किंतु जो हमेशा रहेगा इस प्रकार की अगर हमारा वास्तविक स्वरूप हो जाएगा कि हम करता है भोगता है तब फिर यार इसे छुटकारा मुक्ति कभी होगी ही नहीं इसलिए तो वहां भारतिकार भगवान कहते हैं कि अगर स्वभाव है तो व्यावर्तन नहीं होगा वो हटेगा नहीं इसलिए जब भी हमको कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि आता है ये अहंकार का कार्य है जैसे ही आता है हम इस बार बार सुनने का वही उसका असर है फल है जैसे ही हमारा अंदर में कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखेगा तब हमको ये विचार उठ करके उस कर्तृत्व भोक्तृत्व वाले विचार को ये साफ करेगा ये कहते हैं ना जब आप लोग रामायण महाभारत इत्यादि टीवी में देखे होंगे कहते ना कैसे ये एक तीर छोड़ देगा वो एक तीर छोड़ेगा कोई एक वायु वस्त्र मार दिया और कोई एक दूसरा वस्त्र छोड़ देगा ये वायु वास्त्र को नाश करेगा इसी प्रकार के किंतु योद्वा जब समकक्ष होंगे तभी उसका वाण को ये हटा पाएगा और नहीं तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इसको निराकरण करने का उपाय पता नहीं वो कहां कर पाएगा इसी प्रकार की हमारा अंदर में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अनादिकाल से उठ रहे हैं उसको प्रतिरोध करने के लिए हमारा ये वेदांत संस्कार उतना दृढ़ होना चाहिए ये कैसे होगा कहेंगे हम तो बस एक उपनिषद पूरा सुन लिये कहें एक उपनिषद सुन लेने से आपका वस्त्र इतना बलवत हो गया क्या आप वो कर्तव तो भोक्तृत् को निराकरण कर पाते हैं क्या अगर नहीं कर पाते हैं आपका वस्त्र भी दुर्बल है आपको और उसको मतलब निशान आपको और तेज करना पड़ेगा तो ये अनाधिकार से जो अविद्या है उससे हमारा ये जो स्वाभाविक कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो जैसा लगता है वास्तव तो ये नहीं है हमारा स्वभाव नहीं है तत्कार्यम स्वाभाविकम अनादि अविद्या का ये जो कार्य है कर्तव भोक्तृत्व ये स्वाभाविकम इत्यादि स्वाभाविकम इत्यादि आगे भिन्न पद बाध योग्य प्रदर्शनार्थम विशेषण ये भिन्न पद होना है मिति के आगे आप लोग अर्थात बीच में गैप आना चाहिए अर्थात आप जैसे भी आप लोग देना चाहते हैं कर सकते है। हम लोग साधारण तो क्या करते हैं जैसे अभी हम लोग का पुस्तक में मित्यादी बाध योग्यता तो मिलकर के लिखा है हम दी के आगे ऊपर नीचे दो एरो कर देते हैं अथवा कुछ लाइन डालिए पता चलेगा कि ये अलग है ये दोनों पद एक पद नहीं है ये स्वाभाविकम इत्यादि जो भगवान भाष्यकार आत्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण इसको क्यूँ कहे है टीकाकार कह रहे हैं की बाध योग्यत्व प्रदर्शनार्थम विशेषणम थम में भी रैप चाहिए बिंदी चाहिए पुराना पुस्तक में बाध योग्यत्व प्रदर्शनार्थम विशेषण जगत का विशेषण दिया अध्यस्तम और स्वाभाविकम स्वाभाविकम का अर्थ अनादि अविद्या का कार्य है अनादि अविद्या का कार्य है और अध्यस्त है ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि बाध योग्य इसका बाध हो सकता है जो अध्यस्त है उसी का ही बाध हो सकता है जो अध्यस्त है हम कहेंगे हम भूतल में घटो रख दिए और घटो हमको भूतल में दिख रहा है ये कहेंगे ये घटा अध्यस्त हो गया या नहीं होगा कहेंगे ये घटो आधेय है ये अध्यस्त नहीं है किंतु भूतलो में है कुछ अन्य पदार्थ हमको दिखता है कुछ अन्य पदार्थ इसको कहा जाएगा अध्यस्त अध्यस्त अर्थात केवल आपका कल्पना से वो पदार्थ वहां दिख रहा है इसके लिए शब्द व्यवहार करते हैं अध्यास से वो पदार्थ दिखा हमारा अंदर में एक इस प्रकार की वहां बुद्धि हो गई जैसे वहां है रज्जु किंतु हमको वहां सर्प दिख गया ये सर्प दिख जाना इसको कहेंगे सर्प का अध्यास हुआ इसको कहेंगे अध्यस्त अर्थात कल्पित है ये कल्पना वहां क्यों हो गया सर्प का कहेंगे अज्ञान से किसका अज्ञान हुआ किसका अज्ञान होने से सर्प दिखता है रज्जु का तो ये रज्जु का अज्ञान से ही ये सर्प दिखने लगा अध्यस्त वही होगा जहां जा, आपको अधिष्ठान का अज्ञान होगा अज्ञान होने के बाद ही कुछ अध्यस्त पदार्थ दिखेगा तो जो पदार्थ अज्ञान से अध्यस्त हुआ है वो अध्यस्त पदार्थ को हटाने के लिए आपको जिसका अज्ञान हुआ है उसी का ज्ञान करना पड़ेगा तो ज्ञान मात्र से ही अज्ञान हट जाने से अध्यस्त पदार्थ हट जाएगा तो जो ज्ञान मात्र से हट सकता है उसी को कहा जाएगा कि ये पदार्थ अध्यस्त और अर्थात तो वो बाध हो जाएगा उसका जो सर्प हमको दिख रहा है वो सर्प बाध हो जाएगा तो अभी इसी प्रकार की जो हमारा हमारा स्वरूप में जो कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो दिख रहा है ये केवल अज्ञान से है ऐसे बताना चाहते हैं भगवान भाष्यकार तो अभी क्या होगा ज्ञान मात्र से उसका बाद होगा अगर अज्ञान से हुआ है तो ज्ञान से बाद होगा तो अज्ञान से हुआ है इसको बताने के लिए भगवान भाष्यकार कहें स्वात्मनी अध्यस्तम स्वाभाविकम स्वाभाविकम का अर्थ अनादि अविद्या का कार्य है इसको बताने के लिए दो विशेषण दे दिए अध्यस्तम स्वाभाविकम ताकि बाध हो सकता है बाध योग्य है ये जो जगत है ये बाध योग्य है अज्ञान से केवल कल्पित है इसलिए भगवान भाषा ब्रह्म सूत्र में एक अध्यास भाष्य लिख दिए बहुत महत्वपूर्ण है अर्थात यही दिखाने के लिए कि ये केवल आपका अज्ञान से ही अध्यस्त है एवं आगे टिका में एवं चारदि प्रयत्नवत अनृत दृष्टि तिरस्कार संभावना उक्त अच्छा यहाँ तक पंक्ति देखेंगे पहले विचार आदि में जो प्रयत्न करता है उसका अनृत दृष्टि अनृत दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि क्या है आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ये सब अनुभव होना ये सब मिथ्या दृष्टि का तिरस्कार निराकरण संभावना हो सकता है इसको कह करके भगवान भाष्यकर कह दिए विचार इत्यादि करने से अपने में जो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो दिखता है इसका निराकरण हो सकता है हो सकता है कहते हैं क्यों अगर आपका दृढ़ प्रतिबंधक है तब तो फिर नहीं भी हो सकता है किंतु हमारे जो श्रवण में प्रयत्न विफल नहीं होगा जैसे शास्त्र में आता है बामदेव महर्षि उनका कुछ प्रतिबंधक रह गया पूर्व जन्म में नहीं हुआ आगे जन्म में आए गर्भ में ही ज्ञान हो गया और बहुत सारे महापुरुष दिखते हैं इस जन्म में बहुत बाल्यकाल से ही उनका ज्ञान हो जाता है कुछ और उनको ना गुरु उपशति है ना कहीं और वेदांत श्रवण करना है ये कुछ बिना हो जाता है प्रतिबंध अगर हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं संभावना हो सकता है तो अगर संभावना है तो हमको जोर लगाना है हो सकता है कि हमारा जितना प्रतिबंध है हम अगर थोड़ा जोर लगाएंगे वो प्रतिबंधों को पार कर जाएंगे अगर जोर नहीं लगाएंगे तो प्रतिबंध को पार नहीं कर पाएंगे नया एक लोग सिखाते हैं मंगलाचरण कम किया इसलिए ग्रंथ पूरा नहीं हुआ क्यों कहते हैं जितना प्रतिबंध था उतना मंगलाचरण करना चाहिए था नहीं किया और थोड़ा अगर अधिक मंगलाचरण करते तो ग्रंथ पूरा हो जाता इसी प्रकार के तो हमको और थोड़ा अधिक उद्यम करने से हो जाता हमको अंतिम समय में ऐसा बोध न आए कि और थोड़ा अगर जोर लगाता हमको हो जाता इसलिए हमेशा कहते ना अपना एसिलेटर को तो पूरा ईटा रखना है पाव में अगर दवा नहीं पाते अर्थात हमेशा अपने पूरा सामर्थ्य लगाना है अगर आप आज हम अगर प्रमाद करते हैं हमको आज हो सकता है कि तमह बुद्धि के चलते हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि तमह बुद्धि का तो कार्य वही अधर्मम धर्म इतिया मनु से तमसावृता मन्य थे आज पता नहीं चलेगा किन्तु एक दिन पता चलेगा हमने प्रमाद कर दिया अगर प्रमाद से भी एक दिन चला गया तो वो दिन तो गया इसलिए हमेशा ये बुद्धि रखना है कि आज हम जितना ज्यादा कर पाना चाहिए आज ही कर देना चाहिए तो हमेशा लगे रहना है सारे शास्त्र तो यही कहते हैं आज सुख राम कालम नये वेदांत तो चिंता हम सुबह से शाम तक तो सुनेंगे किंतु वही हो जाता है हमारा स्थिति तो सतर्क रह करके चलना है तो यहां तक तो हो गया कि अगर विचारों में प्रयत्न करेगा तब इसका हो सकता है मिथ्यात्व बुद्धि ये निराकरण हो सकता है तभी दो प्रकार की आगे व्यक्ति के बारे में भगवान टीकाकार कहते हैं युक्ति अनभिज्ञ सर्विदम अहम च ईश्वर एवं भावनाया अधिकृत ये एक कोटि हो गए युक्ति अनभिज्ञ जो अर्थात विचारों में प्रवृत्त नहीं हो पाते है उतना अर्थात बुद्धि में स्वच्छता इत्यादि आया नहीं अर्थात थोड़ा अगर वासना अधिक है उनको क्या करना है सर्वम इदं अहम च ईश्वर एवं भावनायाम अधिकृत ये सब कुछ जो दिखता है और मैं ये सब परमात्मा रूप ही है इस प्रकार की भावना करें अहंग्रह उपासना ये करें ये भावना में अधिकृत भावना अर्थात उपासना में अधिकृत ये एक कोटि हो गया दूसरा कोटि कहते हैं युक्ति कुशल विचारे अधिकृत जो युक्ति कुशल है अर्थात चित्त शुद्ध है और बुद्धि में भी सामर्थ्य है तो इस प्रकार की जो है ये अर्थात द्वितीय कोटि ये उच्च कोटि का क्योंकि विचार कर सकते हैं ये दोनों के लिए सर्व कर्म संस एवं अधिकार यह मंत्रे विवक्षित तेन त्यक्तन इतना त्याग परामर्शा ये दोनों कोटि के लिए सन्यास विधान होता है अर्थात तो जो युक्तिकुशल है विचार कर सकता है युक्ति कुशल विचार कर सकता है अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न हो करके, जिसको वैराग्य मुमुक्षित दृढ़ है वो तो इसमें निश्चय रूप से उसके, उसके लिए सन्यास विधित है अथवा अहम ग्रह उपासना जो कर पाता है ये पूरा जो दृश्यमान जगत और जो द्रष्टा में ये सब एक ही रूप है परमात्मा है इसी प्रकार की वो चिंतन करेगा अर्थात ये उपासना है ये दोनों के लिए संन्यास यहाँ विवक्षित है मंत्र में क्यों कहते हैं कि त्यक्तें ये मंत्र में शब्द आया उत्तरार्ध में तेन त्यक्ते न तो ये त्याग का परामर्श त्याग का कथन होता है तो इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों कोटि के लिए संन्यास है इसके लिए और निश्चय करते हैं सन्यास क्यों चाहिए कहते हैं त्यजते त्यजत हितेयम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम ये श्लोक का उत्तरार्ध है पूर्वार्ध है मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजत मोक्षम इच्छन जो मोक्ष चाहता है सदा कर्म ससाधनम त्यजत कर्म कर्म का साधन त्याग करे कर्म का साधन ये वृद्य के आता है प्रथम अध्याय में तो ये चाहिए पुत्र पत्नी चाहिए पुत्र चाहिए बित्त चाहिए, चाहिए ये सब होने से कर्म कर पाएगा तो कर्मों का भी त्याग करे कर्म अगर त्याग करेगा कर्म का साधन फिर क्यों रखेगा कर्म का साधन भी त्याग करे तभी क्यों इसको त्याग करना है आगे उत्तरार्ध में कहते हैं जो टीका में दिया है त्यजता ए वही त्यजता अर्थात त्याग करने वालों के द्वारा ही तज ज्ञेयम जाना जा सकता है जो त्याग करेगा उसी के द्वारा ही जाना जा सकता है क्या त्यक्तु प्रत्यक परम पदम त्याग करने वाला का जो वास्तविक स्वरूप है जो त्याग कर देगा वही त्याग करता मतलब स्वयं का वास्तविक स्वरूप को समझ पाएगा क्या वास्तविक यहाँ होगा जिस पदार्थ का हम त्याग नहीं करेंगे वो पदार्थ हमारा ब्रह्माकार वित्तीय में बाधक होगा क्योंकि ब्रह्माकार अर्थ है कि सर्वम अर्थात तो सभी शून्य हो जाएंगे केवल मैं हूं इतने ही ओ मैं हूं इस प्रकार के अर्थात जैसे जैसे आप चलेंगे उसका अनुभव होगा पहले त्रिपुटी युक्त तो ब्रह्माकार वित्ती होगा आगे त्रिपुटी नहीं रहेगा ये सब आएगा तो जिस पदार्थ को आप रख लेंगे कहेंगे ये तो पीछे है ना हम तो सामने में देखते हैं वो पीछे वाला किन्दु बुद्धि में आएगा वो आपको ब्रमाकारि करने नहीं देगा आप बार बार चिंतन करेंगे मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं और वहाँ पास में खड़े होकर के आपको कान में मच्छर जैसा कहता रहेगा वो आपको बुद्धि ब्रह्मकार बुद्धि होने नहीं देगा इसलिए मतलब ये सारे शास्त्रकार लोग बार बार कहेंगे त्याग करना है त्यज तेव हितज्ञेय त्यक्तु प्रत्यक परम पदम इति अन्यत्र उक्तत्वात् ये ये श्लोक महाभारत का है अच्छा इति अन्यत्र उक्तत्वात, अन्यत्र अन्यत्रत अन्य शास्त्र में कहा गया पुत्रादि ऐसा ऐसा या चित्त विक्षेप हेतु प्रसिद्धवाद इति अभिप्रेत्य आह ये जो पुत्रादि ऐसा है पुत्रादि पुत्र पित्त लोक इत्यादि ये सब जो ऐसा है ये चित्त विक्षेप का हेतु है जैसे ही आप छूटने चाहेंगे मतलब सोचेंगे कि मैं तो ध्यान करू आप सामान्यतः भी देख सकते हैं जो आपका चित्त में अभी एकदम एक जलता हुआ समस्या बनकर के खड़ा है ऐसा समय में आप जाएंगे ध्यान करने के लिए वो कभी होगा नहीं वो आकर के खड़ा होगा और अगर आपको जब आप लगातार किंतु तो ध्यान करते चलेंगे ध्यान करते चलेंगे देखेंगे आपका मन का जो एकदम ऊपर स्तर में है वो पहले आने लगेंगे मान लीजिए कि आप निर्णय के लिए मैं तब चालीस दिन तक जाकर एकांत में ध्यान करूंगा आप पहले देखेंगे सात दिन दस दिन तक आपको बिल्कुल जो चित्त का ऊपर में है वही सब आने लगेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो और थोड़ा गहराई में है वो आने लगेंगे और अंतिम में वो सब चीज आने लगेंगे जो आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो आपका वो ध्यान वही रुक जाएगा अर्थात जो पदार्थ आपके लिए बिल्कुल अर्थात ये हमारा स्वाभाविक रूप हो जाएगा वो सब साथ में आने लगेंगे तो जो हमारा वास्तव स्वरूप है वहां तक पहुंचने देगा नहीं इसलिए बार बार कहेंगे कि ये जो भी पदार्थ है पुत्रादि ऐसना कहते हैं ये सब चित्त विक्षेप का हेतु है जिसको हम सोचेंगे कि ये हमारा काम का पदार्थ है जैसे आप आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर में उठेंगे वही एक दिन पता चल गया ये हमारा बाधक है इसीलिए तो संन्यास कहते हैं अर्थात सब कुछ फिर त्याग करना है प्रसिद्धत्वाद स इति आह एवं भाष्य में एवं ईश्वरात्म युक्तस्य पुत्रादि ऐसा संयासे एव अो न कर्मसु कर्मसु ईश्वरात्म भावया युक्तस्य जो सर्वत्र परमात्म बुद्धि कर सकता है पुत्रादि ऐसा सन्यास में ही उसका अधिकार है वो आगे कर्म में उसका अधिकार नहीं है क्योंकि सब कुछ अगर ईश्वर रूप हो गया कर्म करके उसको और क्या प्राप्त करना है कर्म में उसका अधिकार नहीं है और अर्थित्व नहीं रहेगा तो कर्म में अधिकार नहीं रहेगा ठीक टीका में चिकितम संसम स्तुति चिकित्सितम करम जो करना चाहिए कौन क्या सन्यास उसका स्तुति करते हैं स्तुति क्यों करते हैं प्रवृत्त होने के लिए प्रमाद रहित होकर के उसमें प्रवृत्त होने के लिए संन्यास का स्तुति करते हैं भाष्य में तेना त्यक्तें न त्यक् न का अर्थ कहते हैं है यहाँ त्यक्त न का अर्थ जब त्यागे न कह दिए तो ये त्यज धातु से घय होने से त्याग हो जाएगा तो त्यक्ते न कह करके निष्ठान्त कह करके फिर त्यागे न घय करके फिर क्यों कहते हैं कहते हैं यहाँ भगवान भाष्यकार बताना चाहते है कि ये त्यक्ते न इसमें प्रातिपति ग्यक्त धातु त्यज त्यज धातु से निष्ठा प्रत्यय भाव में हुआ है पूर्व पक्ष कहेगा त्यज धातु त्याग करना अर्थ है तो हम पुष्प को त्याग कर दिए ये त्याग का कर्म बन जाएगा ये धातु जब सकर्मक है जब कर्मणि निष्ठा हो सकता है आप भाव में निष्ठा क्यों करते हैं इस प्रकार की पूर्व पक्ष का शंका हुआ अर्थात श्लोक में मंत्र में है कि तेन त्यक्त नुंजिथा अगर कर्मणी निष्ठा करेंगे जैसे पुष्प मेरे द्वारा त्यक्त तो हुआ तो ये हो गया त्याग का कर्म अभी मंत्र कहता है कि तेन त्यक्तन अर्थात ये हो गया त्यक्त तो इसके द्वारा जो त्याग कर दिया पुष्प इसके द्वारा पालन करे आत्मा का पालन करे कर्मणि लेंगे तो ये होगा अगर भावों में लेंगे तो हमने जो त्याग कर दिया ये हो गया त्यक्त तो पदार्थ और हमने जो त्याग रूपक कर्म कर दिया अर्थात तो मन से सर्वत्र एक मिथ्यात्व तो बुद्धि निश्चय कर दिया अगर भावों में करेंगे तो त्याग का अर्थ हो जाएगा हमारे जो मिथ्यात्व तो बुद्धि पूरा जगत में मिथ्यात्व तो बुद्धि निश्चय हो जाना तो अभी भगवान महाश्कर कहते हैं कि यहां भावों में लेना है अर्थात आप जगत में जो मिथ्यात्व तो बुद्धि कर दिए उस बुद्धि के द्वारा जो जगत मिथ्या होकर के चला गया उसके द्वारा नहीं जो मिथ्या होकर के चला गया उसके द्वारा अगर आत्मा का पालन करेंगे तब आप उस मिथ्या का ही चिंतन करते रहेंगे वो तो चला गया उसके द्वारा नहीं जो त्याग हो गया अर्थात सर्वत्र मिथ्या तो बुद्धि निश्चय हो गया उसके द्वारा आगे उसके लिए भगवान भाष्यकर और थोड़ा तो स्पष्ट कराते हैं नहीं त्याग तो पुत्रो वृत्यो व आत्मा संबंधिता अभाव आत्मा न पालयती अतः त्यागे नये जो त्यक्त हो गया पदार्थ जैसे मृत पुत्र भृत्योवा, जो कोई पुत्र जो मर गया अथवा जो भृत्य जो था वो मर गया तो ऐसे जो मरा हुआ पुत्र अथवा भृत्य वो अभी हमारा संबंध उसके साथ और रहेगा नहीं रहेगा कहते हैं आत्म संबंधिता या अभाव और आत्म संबंधी नहीं हुआ नहीं होने से वो हमारा क्या पालन करेगा रक्षा करेगा आत्म या अभावत आत्म आत्मान पालयति पहले दे दिया में नहीं नहीं आत्मान पालयति वो हमारा रक्षा नहीं कर पाएगा अतस तो त्यागे न इति नये वेदार्थ अर्थात तो जो हम जगत में मिथ्यात्व बुद्धि कर दिए वही यहाँ त्यक्त न शब्द का अर्थ लेना होगा अर्थात जगत में मिथ्यात्व बुद्धि होने से आत्मा ही स्वरूप ही वास्तव पदार्थ रहेगा उसी का ही चिंतन करें आगे कहते हैं भूंजिथा पालय था भूंजिथा आत्मा पद दिखाते हैं उसका अर्थ कहते हैं पालयथा पालयथा के ऊपर जो टिप्पणी है आप लोग देख लीजिए इसमें पांच नंबर है इति शेषः आत्मा का पालन करें आत्मा का पालन करें पालनं स्वरूपावस्थानम अर्थात आत्म स्वरूप में अवस्थान हो तो विषय वृत्ति जितना कम हो जाए जितने अधिक आत्म विषय का चिंतन हो टिका में त्यागे न आत्मा रक्षित सियान निष्क्रिय आत्म आत्मस्वरूपावस्थानुकूल त्याग से इतर्थ त्यागन आत्मा रक्षित सियात कल्पित पदार्थ का जब त्याग हो जाएगा अधिष्ठान का रक्षा हो जाएगा जब तक कल्पित पदार्थ में महत्व बुद्धि है अधिष्ठान का हम रक्षा नहीं कर रहे हैं अर्थात ता अधिष्ठान तो है नहीं है हमको उसका ज्ञानी नहीं है कल्पित पदार्थ का जब त्याग हो जाता है अधिष्ठान का रक्षा हो जाता है कहते हैं कल्पित त्याग नक्षित सियात निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूलवाद त्याग तो त्याग का अर्थ क्या हुआ जो अधिष्ठान अधिष्ठान रह गया आत्मा वो निष्क्रिय है तो ये निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान होगा अगर जगत त्याग हो जाएगा था जगत रहेगा तो उसमें आन उपादान अर्थक्रिया प्रयोजन सिद्धि ये सब व्यापार रहेगा तो ये निष्क्रिय आत्मा का रक्षा नहीं होगा आप तो प्रवृत्त ही रहेंगे तो प्रवृत्त रहने से तो मैं निष्क्रिय हूं ये भावना शुरुआत में कठिन जिनको ये भावना इतना दृढ़ हो जाता है जैसे जनक महर्षि इत्यादि का दृष्टान्त तो दिया जाता है वो प्रवृत्त होने पर ही अंदर से उनका निश्चय है अगर कोई निवृत्त होकर के दीर्घ दिन मैं असंग हूँ कूटस्थ हूँ निश्चय कर लिया उसके बाद अगर वो तलवार लेकर के युद्ध भी करें वो अंदर से जानता है जैसे आप जितना कुछ कर्म करें आपका अंदर में निश्चय है कि मैं मनुष्य हूँ वो कभी भूला नहीं जाएगा इसी प्रकार के हम असंग कूटस्थ है इस भावना को पहले दृढ़ करना पड़ेगा तो ये भावना को दृढ़ करने के लिए प्रवृति समकाल में ये भावना दृढ़ नहीं होगा जैसे ही आप प्रवृति में जाएंगे भूल जाएंगे मैं असंग कूटस्थ हूं इसलिए ये सबसे अर्थात हटकर के पहले भावना को निश्चय कर लेना होता है तो निश्चय हो जाने के बाद आगे ये चलेगा तो वेदांश श्रवण करते धीरे धीरे ये हो जाता है टीका में शरीरधारण उपयुक्त कौपीन आच्छादन भिषाशनाद्यतिरिक द्रव्यपरिग्रह राग चेत ये पूर्वक असूक्षेपणे धातु है संन्यास शब्द बनाने के लिए असूक्षेपणे फेंक देना और सम और नी ऐसे दो उपसर्गो कहते हैं सम का अर्थ सम्यक अर्थात पूरा पूरा छोड़ देना है नी अर्थात नितराम हमेशा के लिए छोड़ देना है पूरा, पूरा पूरा छोड़ देना है हमेशा के लिए छोड़ देना है नहीं तो छोड़ करके तो सन्यास किंतु फिर आगे और फिर ले लेंगे वो बात नहीं है छोड़ दिया मतलब ये नितराम हमेशा सदा के लिए छोड़ देना है और पूरा पूरा सम्यक भी कहते हैं ये दोनों होना है तो अगर हम त्याग तो कर दिए किंतु तो फिर कभी ग्रहण कर लेते हैं इस प्रकार की बात के लिए कहते हैं संन्यासी न शरीर संधारण है सभी का पाठ संधारण है नया में भी संधारण है अच्छा शरीर संधारण उपयुक्त कौपिन आच्छादन भिक्षा असनादि व्यतिरिक्त शरीर का सम्यक धारण उसके लिए उपयुक्त कौन है शरीर का धारण कितने से हो जा सकता है कौपिन आच्छादन भिक्षासन ये सब शास्त्र का लोग जो कहते ना कभी कभी सोचेंगे लगेगा। ये तो भाई महान कठिन है किंतु हमारा अंदर में हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि हम उस तरफ जाने का कहते हैं कि ये जो ग्रंथ मतलब ये कह देते हैं कौपिन आच्छादन और असन इतना इतना जो कर पाएगा वो निश्चित रूप से ष्ठ सत्तम भूमिका तक पहुंच सकता है अगर उसका अर्थात ज्ञान होता है तो हम हमेशा जितना ऊपर लक्ष्य रखेंगे हो सकता है कि हम 100 का लक्ष्य रखेंगे तो 80 तक तो पहुंच ही जाएंगे और 80 का लक्ष्य रखेंगे तो 60 में 50 में पहुंचेंगे इसलिए हमेशा उसके लिए उद्यम करना है जितना कम जितना कम ये घटाना चाहिए खाली शारीरिक दृष्टि नहीं मानसिक दृष्टि भी हम अपना मानसिक शांति को पालन करने के लिए कितना बनाए रखते हैं कहते हैं उसको भी घटाना पड़ेगा ये होने से विक्षेप हो गया ये होने से विक्षेप हो गया ये होने से विक्षेप हो गया ये सारे को दूर करके रखना है अर्थात हम इतना पाल करके रखते हैं हमारा मन का शांति के लिए वो सब सबको भी हटा देना पड़ेगा अर्थात ये हो जाने से भी क्यों विक्षेप होना है हो गया हो गया इस प्रकार के शरीर को जैसे हम पालन करते हैं सर्वनिम्न के द्वारा इस प्रकार मन को भी सर्वनिम्न के द्वारा पालन करें अर्थात कुछ भी हो जाए इसमें कोई विकार नहीं होना है कौपिन आच्छादन भिक्षासन आदि व्यतिरिक्त इतने को छोड़ करके अन्य में भी कथनचित द्रव्य का परिग्रह में राग आसक्ति हो जाता है टिप्पणी दिए हैं कथनचित के ऊपर आप लोग देख लीजिए इसमें बारह नंबर है कथनचित अर्थात प्राची वासना या कुसंगा ना वा प्राचीन वासना से अंदर में भावना हो गया थोड़ा रख लेंगे आगे वार्धक्य आ रहा है उस समय में कौन देखेगा आजकल कौन किसको पूछता है इसलिए थोड़ा तो बचा करके रख लेंगे तो इस प्रकार के ये हो गया प्राच्य वासना से आ गया अथवा कुसंग धीरे धीरे हम जिस प्रकार की व्यक्तियों के साथ संग करते हैं इसी प्रकार की आपको चिंता आ जाएगा कि कहीं हम यहाँ ऋषिकेश आने से पहले ऊपर तो में रहता था तो वो परिक्रमा मार्ग में है और परिक्रमा करने वाले साधु बीच बीच में वहां जाएंगे रात को ठहरेंगे और आ करके जब अगर आप जा रहे हैं गंगा जी में तो रास्ता में मिल जाएंगे तो होने से आप यार रहते हैं हम रहते हैं तो फिर बातचीत हो जाएगा कहेंगे यहाँ से जाने से 20 किलोमीटर आगे वहाँ स्थान है ये आश्रम है यहाँ रहना अच्छा है वहाँ ये है किंतु वहाँ नहीं रहेंगे यहाँ का भोजन अच्छा है वो तीन प्रकार की सब्जी देंगे ऐसा करेंगे तो फिर वहां से जाएंगे एक दिन का यात्रा है थोड़ा अधिक पड़ेगा आप किलोमीटर आगे हैं वहाँ चले जाएंगे थोड़ा परिश्रम करके चले जाएंगे वो स्थान अच्छा है सब व्यवस्था वहाँ बढ़िया है और वहाँ आपको रोटी देंगे घी वाला रोटी देंगे ये लोगों को सब ऐसा पता है वहां एक साल रहते रहते तो हमारा बुद्धि आ गया भाई ये तो आगे क्योंकि आप अकेला किस स्थान पर रहेंगे माइंड को कितना आप स्ट्रेस करेंगे थोड़े दिन के बाद जाम होगा फिर लग एक परिक्रमा तो लगाया जाए अभी सब आपके पास मतलब सूचना भी तैयार हो गया और ये बुद्धि कराएगा जिस प्रकार की लोगों के साथ मिलेंगे उसी प्रकार की बुद्धि होगा साधु अगर आप विरक्तों के साथ चलेंगे आपको उसी प्रकार की होगा अगर नहीं थोड़ा बहुत जुगाड़ तो कर ही लेना है उन प्रकार के लोगों के साथ चलेंगे आपको उस प्रकार की बुद्धि होगी थोड़ा थोड़ा तो जुगाड़ करेंगे अधिक नहीं है तो जितना दक्षिणा मिलता है उसको तो बचा के रख रखेंगे कमरे में रखने से ब्याज नहीं आएगा तो बैंक में रखो ये सब बुद्धि होती है साधु में ये सबसे दूर रहना है नहीं तो ये शास्त्र जो कहते हैं उस काम में नहीं लगेगा कथनचित द्रव्य परिग्रह कुसंग से अथवा प्राचीन वासना से दोनों से हटना है कहते हैं चेत प्राप्त अगर परिग्रह प्राप्त हो गया तो निरोधे यत्न कर्तव्य यत्न पूर्वक निरोध करना चाहिए तस्य प्रधान विरोधी अभिप्रेत्य नियम विधि आह तो क्यों उसका निरोध करेंगे परिग्रह का निरोध कहेंगे प्रधान विरोधी प्रधान दो कोटि साधकों के लिए संन्यास कह दिया गया जो जगत मिथ्या है इस प्रकार की मान करके उपासना करेंगे अथवा झोलो वेदांत में विचार करेंगे ये दोनों के लिए संपूर्ण त्याग कहा गया वो दोनों को ये प्राचीन वासना अथवा कुसंग से कभी अगर आ जाता है उस पक्ष में उसका त्याग नहीं बना रहा तो कहते हैं कि वे पाक्षिक त्याग हानि हो गया जैसे कहते हैं ना ब्रिहीन अवहंती अवहनन से ब्रीही का तुषिमोह तुष करना है ब्रीही धान तुषिमोको उसका तुषण निकाल देना है जब वो अवहनन कूटना को छोड़ करके अन्य किसी उपाय ले लिया का मतलब धान का तुषण निकालने के लिए वहां मंत्र आकर के कहता है ब्रहीन अवहंती आपको कुटने कुट करके ही तुषण निकालना पड़ेगा इसको कहा जाता है नियम विधि वहां के श्लोक कहते हैं विधि अत्यंत अप्राप्त नियम पाक्षिके सती तत्र प्राप्ते परिसंख्येती घीयते यहां टिप्पणी में दिया है प्रधान नियम विधि आगे दिया ना प्रधान विरोधित्व विरोधी अभिप्रेत्य नियम विधि नियम विधि नियम के ऊपर टिप्पणी दिया है उसमें यह श्लोक दे दिया है अर्थात जिस पक्ष में संस्कार अथवा कुसंग से त्याग का त्याग कर दिए त्याग का त्याग हो गया अर्थात तो परिग्रह करने लगे उस पक्ष में नियम विधि आकर के कहता है कि आपको त्याग ही करना पड़ेगा भाष्य में एवं त्यक्त क्षण स्व माँ गृधि माँ आकांक्षा माँ आप त्यक्त कहते हैं त्यक्त क्षण त्यक्ता एष्णा ये आप अभी त्यक्त आप अभी सन्यासी है भगवान भाष्यकार कहते हैं माँ गृध्या मत करो गृधी आकांक्षा माँ अर्थात आप इच्छा मत करो क्या इच्छा नहीं करेंगे धन विषयाम धन की इच्छा नहीं करना है साधु अर्थात विशेष करके अगर सन्यासी हो गए तो इसे बहुत सतर्क रहना है कश्यवित श्... धनम कस्य परस्य स्वयं धनम माँ माँ कांक्षी किसी का धन की इच्छा नहीं करे स्वस्य वा स्वस्य अर्थात अपने पास जो है इसको भी बचा करके रखे इस प्रकार की मोह दूसरों का तो चाहना लोभ अपना जो है उसको बचा कर रखना ये मोह कहते हैं दोनों प्रकार की मच्छा हो स्विद इत अनर्थ को निपात कश्य स्वीद कहा गया ये अनर्थकह अर्थात इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है टीका में स्वीद निपात सामें क्यों स्वीद वितर्का अ प्रसिद्ध तद य गृहते अनकमित उत्तम स्वीद ये एक निपात है तो ये साम्यर्थ साम्य अर्थात जस कहते हैं क्यिथ कहते हैं कौन आया प्रश्न करते हैं और कहेंगे कि कश्चिगत अर्थात कोयी आ गया कोई आ गया मतलब तो विशेष पता नहीं है कि कोई आया इसको कहते हैं साम्यर्थ चित हम करते हैं तो यहाँ कहते हैं स्वीत भी वही अर्थ है चित अर्थ वाला है तो कश्यो सिद्धि विधत्म अन्यत्र भी प्रसिद्ध कश्यो सिद्ध ये वितर्क के लिए भी व्यवहार होता है सामान्य के लिए व्यवहार होता है वितर्क के लिए भी व्यवहार होता है यहाँ कहते हैं तद तो यहा न गृहते यहाँ वो अर्थ नहीं लेना है इसलिए कहते हैं अनर्थकम इसका कोई आवश्यक यहां नहीं है भाष्य में स्वीद इति अनर्थ को अथवा मा गृध आकांक्षा मत करो दूसरा व्याख्या देते हैं महागृद्ध का कस्मात क्यों आकांक्षा नहीं करेंगे कश्योद कश्यो सिद्ध कश्यो आक्षेपार्थो न कश्योसिद धनम अस्थि यद गृद्धि कश्यो किसका धन है अगर सब कुछ परमात्मा बुद्धि से मतलब निश्चय हो करके मिथ्या सिद्ध हो गया फिर ये धन है कहाँ किस पदार्थ को आप धन कहेंगे इस प्रकार की आक्षेप करना अर्थात धन है ही नई कुछ पदार्थ जिसका आकांक्षा किया जाएहारृष्ट अभी आत्मनो एव शेष जड़ से चित्त परतंत्राप्त विषये न आकांक्षा कर्तव्य व्यवहार दृष्टि से ये सब कुछ आत्मन एव इदम सर्व शेष जो कुछ पदार्थ सब दिख रहा है ये मेरा ही अर्थात आत्मा का, आत्मा का का उपयोगी है आत्मा लिए ही उपयोगी है जड़ चित चित्त जो जड़ पदार्थ है वो सर्वदा चैतन्य का उपकारी बनता है होने से अतो अप्राप्त विषये न आकांक्षा कर्तव्य जो विषय अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए और आकांक्षा नहीं करना है क्योंकि चैतन्य मैं हूँ बाकी जगत सब मेरा ही उपकार करने के लिए है मेरा अर्थात चैतन्य का जो कि सभी का स्वरूप है वो एक ही है ये सारे जगत चैतन्य का ही उपकार करने के लिए विद्यमान है परमार्थत् आत्मा एवं सर्वम आकांक्षा विषय एवं नास्ति सब कुछ अगर परमार्थ रूप हो गया आत्मा ही सब हो गया आकांक्षा का विषय और कुछ भिन्न पदार्थ नहीं रहा था फिर आकांक्षा किसका किया जाएगा ये आक्षेप करते हैं भाष्य में आत्मा एवं इदम सर्वम इति ईश्वर या सर्व त्यक्तम ये सब कुछ परमात्मा का ही रूप है इस प्रकार बोध से सबका त्याग हो गया अत तो आत्मन एव इदम सर्वम आत्मा एवं ये पूरा जगत ही आत्मा का उपकारक है और ये पूरा जगत ये आत्मा ही है अर्थात अगर आप अध्यस्त दृष्टि से देखेंगे ये सब अर्थात आरोपित तो है केवल आत्मा में कल्पित तो है इसलिए ये सब आत्मा ही है और अगर थोड़ा आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा अलग है तब ये आत्मा के लिए ही है इस प्रकार की मान लेंगे तो मिथ्या विषय गृधिम माकाशी तीर्थ इसलिए जगत पूरा मिथ्या है ये मिथ्या पदार्थों को मत चाहो इस प्रकार की कहें इसके साथ हम लोग प्रथम मंत्र पूरा कर सके ठीक है तो आज तो ये यह पाठ यहाँ पूरा हुआ कल अष्टमी है परसों से पुनः परम पूज्य श्री का पाठ चलेगा और श्री जैसे गृहदारण्य का चलाते थे वो पाठ चलेगा कलअष्टमी अनध्या रहेगा ओ नो सन्व मित्र सं वरुण sam